श्री राधा रसधानिधि ग्रंथ की जय श्री निताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राहारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय भुल वृंदावन दिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगलतम वाग्म अमृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगध्ध नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहंबराकुपो तो तस् हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्रीूपं श्री साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह सहगण ललता श्री विशाखान्विता आजान लंबित भुजौ कनकाव संकर्तन पित कमलायताक्ष विश्वभरौवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दवीं सरस्वती व्या ततो जयं जयता मगति मत्सस्वोज श्री राधाम मदन मोहनौ हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टी उम्म सुमते रघुनाथ दास जीव में कुरुतमंद मते दया द्रा बोल सुंदावन बिहारी लाल की जय दो प्रार्थना पूर्व प्रसंग में श्री श्याम सुंदर श्रीदामा प्रभु जितने भी सखागण हैं उन सब से पूछ रहे थे कि हे भैया श्रीदामा वो सुबल वो वृषभ वो स्तोक वो कृष्ण अर्जुन भैया तुमने क्या स्नेही राधिका को कहीं देखा है वे मेरे चित्त को चुरा करके कहीं चली गई मैं आश्चर्यचकित होकर उनको ढूंढ रहा हूं हाँ। परंतु वे कुंज में नहीं दिख रही है चुचकता होकर के माने आश्चर्यचकित होकर मैं देख रहा हूं परंतु नई वो कुंजे दिष्टम वो, वो कुंज में नहीं है क्या तुमने देखी उन श्री राधिका को तुम तुमने देखा है क्या तो इसके उत्तर में श्री रामा कह रहे हैं आगे का श्लोक है दो सौ अट्ठाईसवा गता दूरे गावो दिनमपतुिया वह हाथ क्षाता तब चननी वर्तमयना के सजल नयने दीन वदने लुठ तस्या भूमौ तय प्राण प्राणव के भैया हमने श्री राधिका को तो नहीं देखा है परंतु तेरी ये दशा देख करके हम लोग सब बहुत व्याकुल हैं सारे सखागण कह रहे हैं श्री राधिका वियोग में तुम्हारी दशा को देख करके हम बहुत अधिक व्याकुल हैं श्याम सुंदर के सखा चार प्रकार के एक सखा है सूर्य सखा इनकी श्यामचंद्र के प्रति जो सक्ष प्रीति है वह बात्सल्य गंधी है अर्थात कृष्ण से ये अवस्था में थोड़े बड़े हैं और कृष्ण के प्रति इनमें बड़े भाई का जो बात्सल्य भाव है वो बात्सल्य भाव बड़े भाई का इनमें ब्राहिमान तो एक भाव जो है वो एक सखा एक प्रकार के सखा हुए सुर सखा जो कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े हैं और जिनका कृष्ण के प्रति युक्त ओडर जो है वो बासल्य का हैल्य बासल गंध युक्त जिनमें कृष्ण के प्रति सख्भाव है है सखा सखा भाव दूसरे जो सखाए हैं वो सखाए हैं सखा सखा वो हैं जो समय हैं और जिनमें शुद्ध सक्षम प्रीति ही विराजमान है कंधे पर चढ़ते हैं कंधे पर चढ़ाते हैं, हैं। छीन करके खाएंगे जूठन खिला देंगे ये जिनमें भाव है धौल धप्पड़ ये भी हो जाए आराम से तो जिन में ये सब धक्का मुक्की धौल धप्पड़ सब हो जाए ये जो है मारपीट सब ये सखा है बिल्कुल बराबर नहीं है वो वहां कृष्ण भगवान श्री रामान पराजिता श्री रामा से पराजित होकर के बन जा बोला मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा और श्री कृष्ण के कंधे के ऊपर वे चढ़ जाती ये उनकी विशेषता है अब तीसरी जो सखाएं हैं वे सखाएं हैं प्रिय सखा है प्रिय सखा।, सखा वो हैं जो कि कृष्ण से अवस्था में छोटे हैं और इनके ऊपर श्री कृष्ण खूब हुक्म चलाते हैं ए मेरे नौकर जल लेकर गया के आकर कह रहा है सखाऊंग और फिर भी जल लेकर के आ रहा है <laughs> ये पर्यास भी हो रहा है और ये इनमें शिक्षित दास प्रीति दास गंधी जो भाव है वो इनमें विराजमान है तो ये दास गंधी प्रीति वाले हैं ये सखा ये दास प्रीति वाले इसके बाद में चौथी जो सखा हैं वे सखा विशेष प्रकार के हैं वे हैं प्रिय नर्म सखा ये प्रिय नर्म सखा वे हैं जो श्री कृष्ण के रहस्य को भी जानते हैं और रहस्य को जान करके रहस्य प्रीति में दौत्य करते हुए जो सहायक होते दूत बनकर के भी जो सहायक होते हैं वे प्रिय नर्म सखा हैं तो यहां प्रिय नर्म सखाओं की बात चल रही है तो चार प्रकार के सखा एक सखा हुए जो कृष्ण से अवस्था में बड़े हैं और कृष्ण के प्रति बात्सल्य भाव है ये हो गए श्रोत सखा दूसरे प्रकार के सखा है जो कृष्ण के लगभग समान वे हैं और इनमें केवल सख्य भाव है दूसरा भाव नहीं है तीसरे प्रकार की सखाए जो कृष्ण से कुछ छोटे हैं अवस्था में और इनमें कृष्ण की सेवा करने की भावना विराजमान है और ये दौड़ दौड़ करके सेवा करते हैं ये सेवा करने का भाव इनमें विराजमान है सेवा करने में इनकी बड़ी रुचि है छोटे हैं इसलिए इनको बराबर दौड़ाया जाता है ये है प्रिय सखा और चौथी जो सखा है वो प्रिय नर्म सखा प्रिय नर्म सखा वो हैं जो के प्रेम व्यवहार को भी जानने वाले हैं तो यहां प्रेम में व्यवहार को जानने वाले जो आठ सखाए हैं उन आठ सखाओं का ही यहां पर विशेष रूप से वर्णन यहां पर किया जा रहा है उनके वे आठ सखा जो हैं वे आठ सखा है कृष्ण के रहस्य को जानते हैं और उन उनस्य को जानने वाले सखाओं सखाओं ने श्री कृष्ण से कहा कि भैया हमने श्री राधिका को तो नहीं देखा है परंतु राधिका को न देखने पर भी तेरी ये दशा देख करके हम व्याकुल हो रहे हैं तेरी दशा क्या है गता दूरे गावो गाय लौटते हुए दूर निकल जा जा चुकी हैं गता दूर गाँव गैयाए लौट गई, गई हैं उत्तर गोष्ठ गाय लौट रही हैं उस समय गाय दूर निकल गई हैं दिन मित्रियांशम अवभजत दिन जो है वह अभी चौथे अंश मात्र शेष रह गया है अर्थात तीन पहर बीत गई हैं और दिन का चौथा भाग भी व्यतीत होने को आ गया है तुरियांश मवजत माने संध्या का समय होने को आ गया अपराध बीतने पे आ गया है अपराध बीतने पे आ गया है तो तुरंयांश मवजत वातुम क्षांता हाय वह माने हम सखानन हाथुम क्षांता तुझे छोड़ सकने में समर्थ नहीं है तो वह ये दातुम है तो हा हा हाँ, अच्छा हाँ क्लांता है तो हम हा, हातुम क्लांता हम तुम्हें छोड़ने में समर्थ नहीं है तब जननी वर्तम नयना और श्री यशोदा जी प्रतीक्षा देख रही हैं कि कहीं अभी तक लौट करके क्यों नहीं आया संध्या के दोपहर के समय दोपहर के बाद में अपराध काल में मध्याह्न के बाद में श्री पौर्णमासी जी यमुना जी श्री यशोदा जी के पास में आ जाती है नंद भवन में जी, जितनी भी कथाएं हैं पुराणों की वो श्री राधा श्री यशोदा जी को सुनाती अब यशोदा कथा भी सुनती जाती हैं, परंतु चित्र लगा हुआ कन्हैया में अरे साढ़े बज गए अपराध हो गई संध्या होने पे आई लाल आयो के ना लाल आयो के ना उसे कुछ करके देखती है श्री पौर्ण जी बड़ी आनंदित हैं कृष्ण में प्रीति देखकर के इतने में ही कोई गोपी आ जाती है वो उसे पूछती है रास्ता में कन्हैया को आते भाई देखो का कन्हैया लौट के आ रहा है आ रहा है क्या ये पूछती है और उस समय कोई गोपी श्री यशोदा के सामने कृष्ण की लौटते समय की जो लीला है उसका वर्णन करती हैं कि मैया अभी श्याम सुंदर को आने में देर लगेगी समझ ले तू इतनी जल्दी मत मचा क्योंकि मैं अभी देख के आई यमुना जी के किनारे वहां पर तो वो कुदाम मची हुई है कि बस सखागण यमुना जी में गायों को जल पिलाने के लिए यमुना जी के किनारे गायों को ले गई गाय जल पी रही थी इतने में एक सखा ने दूसरे सखा के ऊपर खेल खेल में जल के छीटा दे दिए उसने जल के छीटा दिए तो उसने भी बदले में सखा के ऊपर जल के छीटा दिए और इतने में सखा ने पकड़ करके खींच करके उसे यमुना जी में पटक लिया और उसको देख करके दूसरे सखा भी उसके पास में खींचे चले आई जय जय जय जय हो जय जय जय सेवा शिवाज शिवराज महाराज पधार बड़ी कृपा अखंड ऊपर और तो बड़ी कृपा अच्छा तो बाद में वर्षा हो गई नहीं आ पाया मरेज वो एकदम वर्षा तीन बार निकलो तीन बार वर्षा आ गई फिर लौट के आ गए <laughs> हाँ। तो सारे सखा उसमें जल के जल युद्ध करने लगे और जल युद्ध में अब तो वहां पर माने एक को देख करके दूसरे सखा सब यमुना जी में कूद गए हैं और ऐसा कुद्दाम मच रही है कि अभी कन्हैया आने वाले नहीं हैं अभी देर लगेगी इतने में ही कोई जब थोड़ी देर और विश्राम कर लिया प्रतीक्षा कर ली फिर भी कन्हैया नहीं आए हैं उस समय श्री यशोदा जी और भी ज्यादा व्यापन हो रही है और इतने में कोई गोपी आए तो गोपी से कह रही हैं कि अरे बेटे बेटा बेर में अटाली चढ़े में तकलीफ बड़ी मैं देखियो तो सही लाला आयो है के ना कहीं आया है कि नहीं और जान बुझ करके श्री लीला शक्ति श्री यशोदा से ये प्रेरणा दिलवाती हैं और श्री यशोदा के कहने पर श्री प्रिया जी या प्रिया जी की कोई प्रिय सखी वो स्वयं चढ़ करके अतारी के ऊपर जाती है मिलन में बाधा नहीं हो इससे नहीं जा रहा है वहां पे अतारी पे और स्वामी श्री, कोई सक, प्री है। वो प्री श्री जी भी कहीं अपने महल में विराजमान है और यहाँ प्रिय सखी वो देख जा रही है और वो श्याम सुंदर के आने की जो शोभा है उस शोभा का वर्णन करती हुई लौट लौट करके उस शोभा का दर्शन करके और श्री यशोदा के पास में आकर के उस शोभा का वर्णन कर रही हैं कि देखा है अभी गायों की धूल बड़ी दूर हो रही है और श्री आकाश में रज छा रही है धीरे धीरे अधेरा भी छा रहा है और श्री प्रिया जी की प्रिय सखी प्रिया जी के महलों में जब प्रिया विराजमान है ऊंचे उससे में कह रही हैं कि अरी सखी आहा ये रज और तम आ गई ये परम परम बंदनीय है जगत में सत्वगुण बंदनीय होता है परंतु हमारे ब्रज में रजोगुण तमोगुण परम बंदनीय सत्य गुण से भी ज्यादा यहां प्रकाश उतना बंदनीय नहीं है जितना गैयाओं की उड़ी हुई रज और सायकाल का अंधकार ये जितना बंदनीय है क्योंकि ये मिलन कराने वाला है इसलिए रजोगुण और तमोगुण ये रज तम यहाँ पर परम परम बंधनी हो करके विराजमान है तो श्री प्रिया जी कह रही है कि आह इस रज तम की मैं वंदना कर रही हूं ये कृष्ण से मिलाने वाला है तो ये ब्रिज के इस प्रेम नगर की विशेषता है कि जगत में रजोगुण तमोगुण कृष्ण से दूर भगाता है और यहाँ पर रजोगुण तमोगुण कृष्ण से मिलाता है बात तो यहां पर उसी भाव को प्रकट कर रहे हैं कि तब जननी वर्तमान नयना श्री श्री राम कह रहे हैं कृष्ण से कि अरे भैया यशोदा मैया भी तेरी प्रतीक्षा देख रही है तेरे मार्ग में ही उन्होंने नयन को फैला रखे हैं गाय दूर निकल गई परंत तो मोड़ मोड़ करके गाय देख रही हैं कि कन्हैया कहां रह गई श्री श्याम के साथ में जितने भी श्याम सुंदर की स्नेह करने वाले बंचर जीव थे वे बंशर जीव माने मृग खरगोश मयूर ये भी श्याम के साथ साथ लगे हुए चले आए हैं वृक्ष कह रहे हैं कि हाय हे मृगजनो आप परम धन्य हो जो आप श्री कृष्ण के पास में चल के जा सकते हो हम वृक्ष हैं इसलिए हमको चलने का अधिकार नहीं है हमारी अपेक्षा तुम ज्यादा भाग्यशाली हो वे मृग भी गायों से कह रहे हैं कि आहा ये गाय परम धन्य है जिनको गोष्ठ में प्रवेश करने का अधिकार मिल रहा है हम केवल गांव की सीमा तक आ सकते हैं हम गांव के भीतर प्रवेश करने के अधिकारी नहीं हैं और वे सारे के सारे मृग गांव की सीमा पर जहां नगर लगता है नगर और वन की सीमा पर प्रतीक्षा देखते हुए बैठे हैं कि आह कृष्ण जा रहे हैं गोष्ठ में रात भर बैठे रहते हैं दूसरे दिन जब गैया लेक चराने के लिए कृष्ण आएंगे उस समय तक प्रतीक्षा करते ये वृंदावन के सारे बंशक जीव जितने भी भोरा जितने भी मृग खरगोश ये सारे परंतु पक्षीगणों की प्रशंसा कर रहे हैं क्या हमारी अपेक्षा ये पक्षी परम परम धन्य हैं जो उड़ करके नंदगांव में जा रहे हैं और नंदगांव में जाकर के श्री यशोदा मैया को जितने भी गोष्ठ के निवासी हैं उन सबों को सूचना दे रहे हैं मत, श्याम सुंदर आगे हैं आगे हैं आगे हैं ये सबको सूचना दे रहे ये पक्षी भीतर तक जा रहे हैं गांव तक जा रहे हैं परंतु तो ये भी मन में विचार करते हैं हाय हमारा द्वार तक आने का तो अधिकार था परंतु तो द्वार के भीतर कक्ष में प्रवेश करने का हमको अधिकार नहीं है इसलिए वही जो श्री नंद भवन का ऊपर का बुर्ज व उस बुर्ज के किसी कमल की पंखुड़ी के ऊपर बैठ करके ये रात भर प्रतीक्षा करते हैं कि कृष्ण कब दोबारा गैया चराने के लिए बाहर निकलेंगे कब अपने महल से बाहर निकलेंगे और उस समय हम उनका दर्शन करेंगे उस समय श्री नंद भवन में जो मयूर तोता मैना ये रत्न के जो बने हुए हैं पत्थर के बने हुए जो हैं, कहावत के श्रृंगार के वे सब इन वास्तविक तोता मैना मयूर इनकी प्रशंसा करते हैं और इनका स्वागत करते हैं कि ये परम अतिथि है और अतिथि होकर के उनके साथ में भी ये जीवित तोता मैना मयूर ये उस अलंकरण रूप जो तोता मैना मयूर है उनकी अपूर्व प्रशंसा करते हुए उनके साथ में मैत्री भाव धारण करते हुए विराजमान होते हैं तो तब जननी वर्तम नयना जितनी भी गाय हैं वे विचार करती हैं कि हाय हमारा कृष्ण के साथ में इतनी देर का ही संपर्क संबंध था अब जब गाय दोहाने का समय होगा गोदोहन का उस समय पुनः कृष्ण का दर्शन होगा प्रतीक्षा देखती हुई गोष्ठ में गाय विराजमान है कृष्ण की प्रतीक्षा देख रही है बछड़े के प्रति स्नेह नहीं है उस समय जो हुंकारा दे रही है और पसरा रही है दूध देने के लिए तो वे तत्व तक तो कृष्ण के लिए पसरा रही हैं ये अपने बालकों को दूध पिलाने के लिए बछड़ों को दूध पिलाने के लिए पसरा नहीं रही है बल्कि कृष्ण के लिए ये पसरा रही है और कृष्ण जब पास में आएंगे तब तो दूध इनके थनों में आएगा नहीं तो नहीं सारे सखा कृष्ण के पास में जा जा करके कह रहे हैं श्री कृष्ण आनंद पूर्वक ये तो छैला हैं कभी इससे बतरा कभी उससे बतरा कभी वहां पर देखना कभी उस गोप के पास में जाकर के बैठना बोल चाचा यहाँ हो, भय पे हो, ताऊ यहाँ पे का हो, ऐसे एक एक के साथ में जाकर के वार्तालाप करते हुए बोल रहे हैं कभी इस अथाई पे बैठे कभी उस अथाई पे बैठे कभी वहां झांक रहे हैं कभी वहां झांक रहे हैं शिवप्रिया जी जहां आप गवाक्ष में विराजमान है उनका दर्शन करते हुए श्री कृष्ण विराजमान है सारे सखा आकर के कह रहे हैं बोले भैया कन्हैया है, रही हैं, दूध को धार को समय है गो चल भैया चल तेरे बिना गैया एक टपका दूध नहीं दे जब तक तू ना तब तक गैया दूध नहीं दे वा रही है सब एक हट्ठी है गई हैं, एक हाथ की गैया जाको हाथ पहचान भाई को दूध दे दूसरों को दूध कालने के ती आवे तो कूद जाए दूध नहीं दे तो भैया सब एक हथ्ती रह है गई हैं जब तू जाएगा तब दूध देंगे और कन्हैया जैसे ही जाए वैसे गाय एक साथ दूध की धार उस समय बहने लग जाए श्याम सुंदर जब आनंद पूर्वक कमोरी को अपनी गोदी में लेकर के गैया के थन के नीचे आकर के विराजमान हो बिल्कुल गाय से चिपक करके सिर के ऊपर लौंना आपने बाध रखा है वो लोमना गैया को बांधने के काम में नहीं आए गैया तो कृष्ण से अत्यंत स्नेह करने वाली है इसलिए गैया के बांधने के काम में नहीं आए लोमना परंतु तो ग्वारिया यदि लोमना लेकर नहीं जाए तो ग्वारिया बनना क्या हाँ अपना अपनी जो पूरे श्रृंगार है वो तो तैयारी रहना चाहिए युद्ध में सिपाही जाए और बंदूक भूल जाए तो कैसे काम चलेगा तो उसके पास में होना चाहिए तो भले लोमना किसी काम में नहीं आए पर तो लोमना सिर के ऊपर जरूर रखा है परंतुना लोमना अपनी पाल के ऊपर श्री श्याम सुंदर सुंदर ने लपेट रखा है वो लोमना कभी कभी काम में आए जो चंचल बछड़ा है वो धार देगा इसे चंचल बछड़ा को गैया के आगे के पान जो है जंघा उस जंघा के साथ में बांधने में वो लोमना काम में आए गैया के पीछे के पाम बांधने में काम में नहीं आए आगे के जो पाम है उनको बांधने में वो लोमना कहीं काम में काम में आए गैया जो दूध छोड़ रही है पसरा रही है वो बछड़े को देख करके नहीं पछा पसरा रही है वो पसरा रही है कृष्ण को देख करके तो गावो है कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत श्री कृष्ण के वेणु गीत को गैयाए कान ऊंचे कर करके सुनती हैं वेण गीत में वर्णन किया ऊंचे क्यों बोलो ओख जब भी किया जाता है तो ओख ऊंचा होता है ओख ये नीचा होगा तो जो जल आएगा वो नीचे बह जाएगा धरती में गिर जाएगा तो ठीक उसका पान करने के लिए गावो है कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत वेणु गीत जो है जो कृष्ण के मुख से निर्गत हुए है उसको उत्तर्ण पुटही बनते हैं ऊंचे किए हुए कान के पुटों से पान कर रही है पुटही बहुवचन का प्रयोग क्यों किया कान तो दो ही है पोटाम कहना चाहिए था परंतु पुटही क्यों कह रहे हैं बोले इनके रोम रोम में इनके कान बन रहे केवल दो कान से नहीं सुन रही है बल्कि रोम रोम कान बन करके कान की तरह से खड़े होकर के वे इनके उस श्याम सुंदर के वेरनाथ को अपूर्व से सुन रहे हैं और शाला स्मुतनपय कबला जो दूध है उसको काहने के लिए पहले बछड़े को लगाया गया है परंतु दूध कृष्ण के प्रेम के कारण कृष्ण के बासण के कारण गाय के थन से इतनी तीव्रता से निकल रहा है कि बछड़ा पी नहीं पा रहा है बछड़े को हुच्चू लग जाए और उसके दूध जो है बछड़े की से नीचे बह रहा है तो शावा स्मृत स्तन पया शाव जो है बछा वो स्नुत जो टपकने वाले जो दूध है बहने वाले जो दूध है उसके कारण दूध के कवल से मुंह में नहीं समा रहा है और वो दूध बाहर फैलता हुआ चला जा रहा है कबलास्म तस्तु गोविंद महात्मन कलास्म संत्या बछड़े को रही है नीचे जो श्री श्याम बैठे हैं जिनमें अपने एरिए को ऊंचा कर रखा है पंजे के ऊपर टिके हुए बैठे हैं, अपने तर्जनी और अंगूठा इनसे गाय के थन के ऊपर के भाव को अच्छी तरह से दाप करके फिर नीचे की ये तीन उंगली हैं उन तीन उंगलियों को दबा करके जहां दूध को नीचे उतार रहे हैं और दूध की धार वो तो हाथ लगा रहे हैं दूध की धार को तो अपने आप बह रही है इतनी तीव्रता से बह रही है कि चरी भर जाए जब तक दूसरी चरी लाई जाए इस बीच के अवकाश में संपूर्ण गौशाला वो कहीं क्षीर समुद्र बन जाए वह धाम बन जाए श्वेतन द्वीप बन करके विराजमान हो जाए अपूर्व से बह रहे हैं सुंदर चबूतरा जो है वो चबूतरा कहा सुनते अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, ठीक है तो जो अः दूध है वो दूध की चरी एक चबूतरा जो है उस चबूतरा के ऊपर रख रहे हैं दूसरा सखा चबूतरे के ऊपर चबु दूसरी जो खाली चरी है उसको ला करके दे रहा है और श्री श्याम सुंदर उनकी पाग गैया के जो पेट है उससे बराबर रगड़ खा रही है और रगड़ खाने के कारण पाग ढीली पड़ती हुई चली जा रही है मयूर मुकुट गैया के पेट से रगड़ करके जहां मुरझाता हुआ चला जा रहा है और आप एक लय के साथ में धर्र मर्र धर्र मर गाय की जो दूध है उस दूध को आप दूते हुए विराजमान हो रहे हैं तो शावासन स्तन पर कमलास्म तस्थुर गोविंद महात्मा ने दुशाश्र का लाश प्रशंत है श्री गाय जो है उनका वासल के कारण नेत्रो में अश्रु उनकी बूंद न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसी आनंदपूर्व विराजमान है तो श्री रामा श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि गता दूरो गावह गैयाए लौट गई गैयाए लौट के अभी कुछ देर विश्राम करके जब धार का समय आया उस समय कृष्ण आएंगे ये प्रतीक्षा देखते देखते व्याकुल हो रही है रमा रही हैं, कोई दूसरा गोप जा रहा है तो एक तपका दूध नहीं दे रही हैं। कृष्ण जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही गाय पसरा करके दूध की धार छोड़ने लग जाती है और धार चरी बदलने मात्र में ही वहां पर क्षीर समुद्र भर भर जाता है श्वेत द्वीप की जो शोभा है वो श्वेत द्वीप की शोभा हो जाती है दिन मपितंशम दिन जो है उसका भी तीन हिस्सा व्यतीत हो गया तुर्यांशम अब जग अब चौथे हिस्से में माने सायकाल का जो हिस्सा है वह निकट आने वाला है उस सायकाल के समय दिन भी सायंकाल को प्राप्त हो रहा है वह हाथ क्लांता भैया हमको श्री स्वामी जी का अभी दर्शन नहीं हुआ है हम तुझे छोड़ नहीं सकते हैं तब तर्वजननी ब्रतम नयना और श्री यशोदा अब यशोदा का पुराण कथा श्रवण करने में मन नहीं लग रहा है काल में श्री पौर्णमासी जी जो पुराण कथा सुना रही थी उसमें उनका मन नहीं लग रहा है और तब जननी बर्तन नयना बार बार सुन रही है कथा और देखती जा रही है कि कन्हे आयो का कहीं आयो का कभी कोई गोपी को भेजे कभी कोई दूध को भेजे देखियो लाला कितनी दूर है उस समय श्री प्रिया जी वे अपने महलों में विराजमान हैं कोई गोपी ऊपर चढ़ करके उस समय श्री कृष्ण के आने की शोभा का वर्णन करती है कि बदर पांड बदना सह गोपी श्री कृष्ण आ रहे हैं और कृष्ण का मुखार कैसा है बोल बदर पांड बदना जैसे कोई नीला बेर अध हो तो उसकी लालमा भी बाहर छप छः छलक रही है शोहट भी सुंदर जो उपमा दिया वो उपमान बड़ी सुंदर बदर पांडु। माने बेर जो है वो है जिसमें लालमा भी प्रकट हो रही है और नीलमा भी प्रकट हो रही है तो श्री कृष्ण के श्रीअंग की नीलमा और यौवन की जो लालमा है वो अपूर् से प्रकट हो रही है और गोरज जो हो रही है उस गोरज के कारण श्री कृष्ण के कपोल मुख वे कहीं पांडुर हो करके विराजमान है गोरज के कारण कहीं पील पीतमा मुख के ऊपर अपूर्व रूप से छा रही है यहां पर जैसा श्रृंगार श्री गोरज के द्वारा है वैसा श्रृंगार कपूर के द्वारा भी नहीं हो सकता ये वृज की गोरज कपूर को भी कहीं पराजित कर देने वाली है तो बदर पांडु बंदना गोरज के कारण मुख पीला है तो अलकन पे पलकन पे कपोलन की झलकन पे गोरज छाई रही है कारी कमरिया को लोटिया पे धर के हिरो कारी काजल धूमर ऐसे कहते वह श्री श्याम सुंदर पदार की वो अपूर्व शोभा तो सखी जिस समय यशोदा से वर्णन कर रही है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं और उस समय जितने भी ब्रजगोपिका गण हैं उनके विरह के ताप को दूर करते हुए श्री श्याम सुंदर पढ़ा रहे हैं अकस्मात अकस्मा के सजल नहीं दीन नये बदने पर श्याम सुंदर अब आप लौट करके चलिए लौट करके चलिए वो सखा कृष्ण से कह रहा है श्री राम श्रीराम जो सखा है पूरी नर्म सखा वे कृष्ण से कह रहे हैं कि भैया अकस्मात तूषणी के तू क्यों चुप हो गया है कुछ बोल नहीं रहा है भैया सजल नयने दीन बदने भैया कदनिया तू सजल नयन हो रहा है दीन बदन हो रहा है लुहत्यश्याम भूम इस भूमि के ऊपर तू श्री राधिका की प्रतीक्षा में बार बार लोट लोट करके कहीं श्री राधिका के चरण चिन्ह मिल जाएं, उन चरण चिन्ह चरण रज में लोट लोट करके उस चरण से अपने आप को पवित्रता करना चाह रहा है श्री प्रिया जी के चरणों का दर्शन करके छत्र बल्य पुष्पल पद्मेन्दुरा शक्तिम गदाम ग्यनम वेदी कुंडल मत्स्य पर्वत दरम धत्तेन्द्र सभ्यम पदम ताम राधाम चिउन विंशति महा लक्ष्मि भजे उन्नीस जहां चरण चिन्ह श्री प्रिया जी के विराजमान है उस चरण रज में लोट लोट करके भैया तू अपने आप को पवित्र करना चाह रहा है लुटक कश्याम नहीं बया प्राण हे भैया तू ऐसे लोकता रहेगा तो हम अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगे हम अपने प्राणों का को धारण नहीं कर पाएंगे अतः भैया धैर्य धारण कर धैर्य धारण कर ऐसे श्रीराम सुवल अर्जुन मधुमंगल ये जितने भी सखागण हैं ये सखागण श्री श्याम सुंदर उनको धैर्य प्रदान कर रहे हैं शिख तो जिन राधिका के वियोग में श्री श्याम सुंदर भी इतने व्याकुल हो जाते हैं वो श्री श्याम सुंदर के श्री राधायणी के चरणों की हम वंदना कर रहे हैं नासाग्रे वर्मौतकम सुच रुचिरम स्वर्णोज्वलम विभृति नाना भंगे अनंग रंग दिलसक लीला तरंगावली राधे तव प्रोहणिम रत्न छता मंजरी चित्रोदित कंचो वक्षो जो शोभया अब कोई जो सखी है वो सखी श्री किशोरी जी को से कह रही है सखी को श्याम सुंदर से किशोरी जी को मिलाने में बड़ी आ सकती है क्योंकि श्री अपनी स्वामी अपनी सखी को सर्वोत्तम सुख प्रदान करना ये ही सखी का परम परम लक्ष्य है तो नास श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करके प्रियाजी के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति जो स्थाई भाव है रति नाम करके जो स्थाई भाव है उस श्रृंगार रति स्थाई भाव को उद्दीप करती हुई जगाती हुई श्री श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन कर रही है उद्दीपन की जो चेष्टा और श्रृंगार माने आलमन की जो चेष्टा और श्रृंगार उसको कहते हैं उद्दीपन और आश्रय की चेष्टा और श्रृंगार इनको कहते हैं अनुभव। तो आलमन की चेष्टा कहलाती है अनुभव और उद्दीपन की चेष्टा कहलाती है आलम्बन की जो चेष्टा है वो कहलाती है उद्दीपन और आश्रय की चेष्टा कहलाती है अनुभव तो श्री श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि नासाग्रे नव मुक्तम श्री श्याम सुंदर ने अपनी नासिका में नव मौक्तिक को धारण कर रखा है रस को वर्णन किया प्रिया के अधरपान कंधे की जो अभिलाषा वही नव मौक्तिक बन नासिका में विराजमान तो नासाग्रह वन सुरुचिरम स्वर्णोज्वलम विभ्रति जो सोने में सोने के तार में सुंदर फदे हुए हैं तो जो नव मोती सोने के तार में निरंतर फदे हुए हैं ऐसी नकमेसर श्री श्याम सुंदर ने धारण कर रखी है अथवा नासका में गजमुक्ता वो श्री श्याम सुंदर ने धारण कर रखा है सुरुचिरम सुंदर है स्वर्णोज्वलम स्वर्ण में उज्ज्वल है और ये नवमौक्तिक जो है इसका स्वरूप वर्णन किया कि श्याम सुंदर की हृदय में प्रिया के अधर पान की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा ही नवमौक्तिक को करके विराजमान हो जाती है नाना भंगे अनंग रंग बिलसक श्री श्याम सुंदर की लीला तरंगावली श्री प्रिया जी की शोभा भी अद्भुत है नाना भंगे अनंग रंग बिलसत श्री प्रिया लाल इन दोनों की शोभा भी अद्भुत है अनेक प्रकार की भंगिमा उन भंगमाओं में कामदेव के माने शुद्ध जो प्रेम है उस शुद्ध प्रेम के रंग उनका ही विलास निरंतर निरंतर भरा बा, हुआ है और लीला तरंगावली उस विलास की लीला की तरंग जिनकी विभिन्न भंगिमाओं में श्री श्रीअंकी भंगिमाओं में प्रकट हो रही है ऐसी श्री श्याम सुंदर श्री राधिका अपूर्व से विराजमान है तो हे नाना रंग अनंग रंग बिलसर लीला तरंगा वाली हे श्री राधिके ये करता है बाकी का कि हे श्री आप अपनी नाना अनंग रंग की लीला वाली को प्रकट करने वाली हैं ऐसी हे श्री स्वामी आप श्री श्याम का दर्शन करो श्री श्याम कैसे हैं जिनकी नासका में नव नवमौक्तिक विराजमान हैं और जो सुंदर शोभा को धारण करने वाली हैं राधे तुम प्रभु लोभमणिन हे श्री राधे ऐसे नास नवमौक्तिक्बाले श्री श्याम सुंदर को तुम प्रभु लोभयो आप लोभित करो उनको मोहित करो अरे सखी जल्दी देख जल्दी जल्दी चल जल्दी चल श्याम सुंदर को तुम मोहित कर ले रत्न छठा मंजिरी चित्रो दंचित कंचुक स्थगित शोभा तेरे श्रीअंग की अपूर्व जो शोभा के ऊपर विराजमान जो कुंज है जो रसन कुंज है उस रसल कुंज की अपूर्व शोभा जिस शोभा को तूने सुंदर कंचुकी के द्वारा ढांक रखा है जो कंचुकी सुंदर रत्न जटित शोभा से युक्त होकर के विराजमान ऐसी रत्न छटा मंजरी से सुंदर चित्रां उन चित्रां से युक्त होकर के जो नव कंचुक विराजमान हैं जो कोटि अपूर्व रूप से विराजमान हैं उस कोटि की अपूर्व शोभा से जब तेरे श्रीअंग की अपूर्व कांति चारों प्रकट हो रही है उस शोभा के द्वारा हे श्री राधि हे राधिकखी तू श्याम सुंदर को ब्रजमणि को मोहित करने में जरा भी तुझे श्रम नहीं होगा तू जल्दी ही उनको मोहित कर लेगी तो ना राधे तुम प्रबुल ब्रजमणि क्योंकि उचित स्थान पर ही उचित रत्न शोभा को प्राप्त होता है वो जो श्याम नीलमणि है वो श्याम नीलमणि के लिए उपयुक्त जो स्थान है वह तेरी अपूर्व कोटि ही श्याम सुंदर के लिए अपूर्व सुंदर स्थान होकर के विराजमान तो जहां रत्न की छटा की मंजरी से युक्त तेरे वृक्षस्थल की कोटि सुशोभित हो रही है उस कोटि के ऊपर जब ब्रजमणि रूप में श्री श्याम सुंदर विराजमान होंगे तब तेरी अपूर्व शोभा होगी इसलिए हे श्री राधिके तुम अपनी विचित्र अनंग रंग विलास लहरी के द्वारा श्री श्यामचंद्र को जल्दी से विमोहित कर लो तो इस प्रकार श्री अपनी स्वामी श्री किशोरी जी उन किशोरी जी को उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु को जब सखी समर्पित करती है तो सखी को सेवा में ही परम परम आनंद की प्राप्ति होती है श्री प्रिया जब अपने आत्मा आत्मी देह दैहिक इनको श्री श्याम सुंदर को समर्पित करती हैं तो सेवा ही श्री प्रिया के लिए परम परम सुख हो जाता है और श्री श्याम सुंदर जिस समय निज देह दैहिक आत्मा इन तीनों को श्री किशोरी जी के लिए समर्पित करते हैं तो श्याम सुंदर के लिए श्री वो जो प्रियाजी की सेवा है वही उनके लिए परमपरम धन हो करके विराजमान हो जाता है सेवा ही परमपरम सुख मिल जाता है तो यहां पर इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का सुख ग्रहण करना तो कभी तात्पर्य है ही नहीं यहाँ पर जो तात्पर्य है वह सर्वात्मना समर्पण पूर्वक श्री श्याम सुंदर की सेवा करना है और सेवा अपने आप में सुख है तो जहां साधन ही साध्य बन जाए उसका नाम ही है पुष्ट मार्ग उसका नाम ही है राधानुगा मार्ग सेवा और सुख ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है सेवा करेंगे सुख मिलेगा ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है सेवा ही अपने आप में सुख मिल जाए तो शिव वृंदावन की सेवा प्रिया लाल और सहचरी के लिए है सहचारी की सेवा प्रिया और लाल के लिए है प्रिया की सेवा श्याम सुंदर के लिए है श्याम सुंदर की सेवा शिव प्रिया के लिए है और चारों को सेवा ही सुख रूप में प्राप्त हो रही है इसलिए यहा काम तो इस रासलीला में ब्रज की सीमा के बाहर पहले ही मूर्छित होकर के गिर गया है सेवा ही यहाँ पर प्रिया परम परम सुख है और उस सेवा में क्योंकि प्रिया लाल इनके शरीर और इनकी आत्मा दो अलग वस्तु नहीं है भगवत स्वरूप में देह दे विभाग नहीं है ऐसी स्थिति में श्री प्रिया जहां अपने देह के द्वारा श्री अंग के द्वारा श्याम सुंदर को मोहित करती हैं वो तत्वता अंग के द्वारा किसी इंद्री को मोहित करना नहीं है इंद्री के द्वारा इंद्रिय को मोहित करना नहीं है बल्कि वह अपनी सेवा के द्वारा श्याम सुंदर को मोहित करना है बोलो लाली लाल की जय नेताई गौर हरी जय yeah, जय yeah, श्राम